के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार निर्विशेष ब्रह्म विद्या को कर्म कर्मी अनाधिकारी को तथा कर्म, कर्म असंबंधिनी बता रहे हैं जो कर्मी आधिकारिक ही ब्रह्मविद्या को मानना चाहते थे उन्होंने सन्यास पर अक्षेप किया था कि सन्यास संभव ही नहीं है याव जीवम अग्निहोत्रम ज्योहोति इत्यादि शास्त्र संपूर्ण जीवन वर्ण आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने की ही प्रेरणा दे रहा है इसलिए तो इसका निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने दो विकल्प करके पूर्व पक्षी से पूछा कि कौन सा सन्यास असंभव बता रहे हो विद्वत्त संयास को असंभव बताना चाहते हो या विविदिशा सन्यास को यदि विद्वत्त संन्यास को असंभव बताना चाहोगे तो विद्वत् संन्यास है ज्ञान का फलभूत सन्यास उसका स्वरूप है शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कामादि दोष है उसका अभाव ब्रह्म विद्या कामादि दोष की हेतु होता अविद्या की निवर्तक बनती है तो अविद्या रूपी निमित्त के न रहने से नए मित्तिक कामादि नहीं रहेंगे तो कामादि से प्रेरित जो अग्निहोत्रादि कर्मा हो रहे थे वे नहीं हो पाएंगे कामादि रहित व्यक्ति के द्वारा और ज्ञानी में यह कामादि दोष का अभावरूप सन्यास स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक तो है कामादि दोस्तों है, अविद्या जनित और कामादि दोषाभाव है स्वतः सिद्ध इसलिए कामादि दोषाभाव रूप संन्यास जो ज्ञान का फलभूत सन्यास है जिसे विद्वत् सन्यास कहा जाता है उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता ये पहले कहा था और एक कहते हैं कि जो विविदिशा सन्यास है ज्ञान का साधनभूत सन्यास उसका भी अधिकारी विद्यमान होने से उस अधिकारी के लिए अनुष्ठेय होगा विद्वत क्या नाम विविदिशा सन्यास भी विविदिशा सन्यास का अधिकारी है अज्ञानी में ही दो प्रकार के अज्ञानी हैं संसार चाहने वाले अज्ञानी मोक्ष चाहने वाले अज्ञानी मोक्ष चाहने वाले अज्ञानी को कहा जाता है मुमुक्षु अज्ञानी तो मुमुक्षु अज्ञानी को जो प्रजा कर्म तथा विद्या शब्दित उपासना से प्राप्य क्रमत लोकत्रयात्मक फल है उससे वैराग्य है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तद विषयक राग मुमुक्ष में नहीं है तो जिसके अंदर प्रजादी साधनों के फल की आसक्ति नहीं है वह क्यों प्रवृत्त होगा कर्म करने में जिसको जिस फल की इच्छा है वह उस फल के साधन में प्रवृत्त होता है तो अज्ञानी मुमुक्षु को लोकत्रय लोकत्री कामना न होने से लोकत्रय प्रापक प्रजाति साधनों में प्रवृत्ति अज्ञानी मुमुक्षु की नहीं होगी तो फिर लोकत्रय प्रापक साधनों का मुमुक्षु के लिए त्याग ही अनुष्ठेय होगा विधिवत क्योंकि उसे चाहिए मोक्ष मोक्ष होता है निर्विशेष ब्रह्म विद्या से निर्विशेष ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधि उनके लिए वह बहिरंग साधनों का विधिवत परित्याग रूप विविदिशा संन्यास ही में प्रवृत्त होगा इस प्रकार विविदिशा सन्यास की भी सिद्धि ही होने से विविदिशा सन्यास पर भी आक्षेप नहीं किया जा सकता यह बात तो बता दी गई विविधिशा सन्यास की भी सिद्धि करके और ये बताया गया विविधिशा सन्यास विधायक श्रुतिवाक्य बलवान होने से यावज्जीवादी श्रुतिवाक्य के विषय में संकोच करेंगे याव जीवादि श्रुति का अधिकारी अज्ञानी मात्र न होकर के अमुमुक्षु अज्ञानी को माना जाएगा यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी वह हो जाएगा अग्निहोत्रादि अनुष्ठाता और मुमुक्षु अज्ञानी सन्यास कहो विविदिशा सन्यास कहो जो अनुष्ठेय है ज्ञान के साधन के रूप में उसमें प्रवृत्त होगा ये चर्चा होने के बाद फिर पूर्व में प्रसादित जो विद्वत सन्यास है उस पर प्रकारांतर से आशंका करते हैं पूर्व पक्षी यु विदुषो इत्यादि से पूर्व ने एक शंका की कि विद्वत सन्यास को आपने पहले कहा था कि वह अर्थ प्राप्त है तो अर्थात प्राप्त होने से माना जाएगा विद्वत्न्यास का उपस्थापक अर्थापत्ति प्रमाण है लौकिक प्रमाण है शास्त्र तो नहीं इसलिए विद्वत् संन्यास हो जाएगा अशास्त्रीय अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण गम्य जो विद्वत सन्यास उसे अशास्त्रीय कहना पड़ेगा शास्त्र से अप्राप्त कहना पड़ेगा तो शास्त्र से अप्राप्त होने के कारण फिर विद्वत सन्यासी यानी विद्वान जो है जिसका स्वभावत सन्यास प्राप्त है शास्त्र से नहीं वह चाहे सन्यास आश्रम में रहे गृहस्थ आश्रम में रहे या वान आश्रम में रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी आश्रम में रहने से उसके लिए एक जैसा ही है ये जो शंका पूर्व पक्षी ने की इसका समाधान तद असद इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं एर हुई अनियम विषयनी आशंका तो इस अनियम विषयनी आशंका का समाधान भाष्य है तद असत पहले सूत्र रूप से इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए यद्यपि अर्थ प्राप्त इत्यत्र विवुत्थाना शास्त्र यद्यपि पहले हमने सिद्धांतों ने हमने सिद्धांतों ने जो स्वभाव प्राप्त अर्थ प्राप्त विदुत्थान सन्यास। उसका इत्यादि भाष्य से क्या कर दिया कि शास्त्रार शास्त्रीयत्व तो बताया कि वो शास्त्र प्रतिपादित भी है यद्यपि ये पहले बता दिया है तो भी कहते हैं तथापि अशास्त्राथत्व उत्तम अंगी कृत्या पूर्व तो पक्षी ने जो अर्थ प्राप्त विद्वत्न्यास है उसमें अ अशास्त्रार्थत्व तो बताया है यानी शास्त्र अप्रतिपाद्य तो बताया है अभ्युपगम वाद से पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त और शास्त्रार्थ अशास्त्रार्थत्व तो को भी विद्वत्त संयास में स्वीकार करके समाधान किया जा रहा है यद्यपि सिद्धांत के मन में स्पष्ट है कि केवल अर्थ प्राप्त मात्र नहीं है विद्वत्त संन्यास शास्त्रीय भी है तो भी पूर्व पक्षी के आ, कथन का अंगीकार करके भी पूर्व पक्ष के मत में दोष दिखाया जा रहा है विद्वत सन्यास की सिद्धि बताई जा रही है अनियम नहीं नियम नियम से ज्ञानी उत्थान ही करेगा यह बताया जा रहा है तो इस अभिप्राय से कहा तद असत यानी ये जो विद्वत विद्वान ब्रह्मज्ञ हैं वह गृहस्थ में रहे या वान में रहे एक जैसा ही हैं ऐसे जो अनियम की आशंका की है उसे तद शब्द से लीजिए ये विद्वत्न्यास में अशास्त्र शास्त्रार्थत्व इसे भी तत्शब्द से लीजिए अशास्त्रार्थत्व मूलक ही वो है तो अशास्त्रार्थत्व असत विद्वत्न्यास का अशास्त्रार्थत्व अनुचित है अशास्त्रार्थत्व अनुचित है का मतलब शास्त्रार्थत्व ही उचित है इस अभिप्राय से लिखते लिखा कि तदसत अब युत्थन इत्यादि क्या अवतरण है टीका में उसे देखिए यदि युत्थानवत अपि अर्थ स्यात् प्राप्त सैद्व अयमो न तो इति तो कहते हैं जैसे ब्रह्मज्ञानी का युथान अर्थात प्राप्त है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए गारहस्थ्यम शब्द से उपलक्षित गृहस्थाश्रम ग्रहस्ता, में निवास या वान प्रस्थाश्रम में निवास ये जो अनियम है आश्रम का इसे कहा जा रहा है गारहस्थ्य शब्द से कि तो गारस्थ्यम अर्थ प्राप्त विद्वत सन्यास के तरह गारस्थ्य भी अर्थ प्राप्त होता घर में निवास या वान प्रस्थाश्रम में निवास रूप गारहस्थ्य ये यदि अर्थ प्राप्त होता सन्यास के तरह तब तो कहते हैं तथा ये, ये शाद एवं तब तो एवं अनियम सियात ऐसा लगाना कि इस प्रकार का अनियम विद्वान आश्रम में भी रह सकता है वाहन प्रस्थाश्रम में भी रह सकता है सन्यासी भी बन सकता है ये जो अनियम है यह अनियम सिद्ध हो सकता था कब यदि सन्यास के तरह गारस्थ्य भी अर्थ प्राप्त होता लेकिन कहते हैं न तू ये तद अस्थि यानी गारहस्थ्य में अर्थ प्राप्त तो है नहीं तो अर्थ प्राप्तत्व तो गारहस्थ्य में न होने से अनियम की सिद्धि नहीं होगी इसे कहा जा रहा है युत्थान से अर्थ प्राप्तवात नान्यत्र अवस्थान स्यात्। तो ब्रह्मज्ञ का युत्थान यानी संन्यासी अर्थ प्राप्त होने से सन्यास के तरह गारस्थ्य अर्थ प्राप्त न होने से क्या होगा कि अन्यत्र यानी गारहस्थे अवस्थानम न शुरू में जो न है ना कहा पर नान्यत्र में इस न को स्यात के साथ जोड़ दो तो अन्यत्र अवस्थानम न स्यात तो अन्यत्र से लेना सन्यास आश्रम से अन्यत्र आश्रम में अवस्थान न सत ग्रहस्थ या वानप्रस्थ में अवस्थान नहीं होगा ब्रह्मज्ञ का थोड़ी टीका है अन्यत्र शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने गारहस्थे इ तो गारस्थे में अवस्थान अर्थ अर्थ प्राप्त न होने से सिद्ध नहीं होगा <coughs> आगे हैं भाष्य में कि अन्यत्र अवस्थान काम प्रयुक्त प्रयुक्तत्व ही अवोचा तो अन्यत्र अवस्थानस्य यहां पर भी अन्यत्र शब्द का अर्थ है गारहस्थ्य तो गार्य में अवस्थान यानी <स्थान> गृहस्थी बनकर के रहना ये काम कर्म प्रयुक्त है मैं गृहस्थ हूं मेरा ये कर्तव्य है इत्यादि अभिमान का प्रयोजक है काम और कर्म प्रयोजन की इच्छा और प्रयोजन के साधक कर्म को मेरा कर्तव्य है ऐसा समझने वाला ही अन्यत्र अन्यत्रि गश्रम में रहेगा आश्रमाभिमानी हो करके रहेगा इति अवोचाम ऐसा हम पहले कह चुके हैं और तद अभावात्रुत्थानम इसकी अवतरण टीका है कि ननु अन्यत्र नु कामादि युत्थाना अनुष्ठेयत्वात् इति आशंक आह तदभाव तो ये कहते हैं कि अन्यत्र अवस्थनवत ये दृष्टांत है एक अनुमान से यानी युक्ति से सिद्ध किया जा रहा है कि संन्यास आश्रम भी गारहस्थ्य प्रयुक्त है क्या ना वो कामादि प्रयुक्त है गारहस्थ्य के तरह सन्यास भी माना जाए कामादि प्रयुक्त ही तो इसमें युत्थान ये हैं प्रयुक्त तो है पक्ष कामादि प्रयुक्तत्व है साध्य अनुष्ठेयत्वात ये है हेतु और अन्यत्र अवस्थानवत ये है दृष्टांत तो अनुमान में तीन वाक्य होने चाहिए वाक्यों, हेतु हेतुवाक्य और दृष्टांत वाक्य यहां तीनों हैं युत्थान काम आदि ये प्रतिज्ञा वाक्य है अनुष्ठेयत्वात हेतु वाक्य हुआ और अन्यत्र अवस्थानवत ये दृष्टान्त वाक्य होगा और इस अनुमान से युथान शब्दित संास में ब्रह्मज्ञ के अनुष्ठेयत्व क्या नाम अनुष्ठेयत्व हेतु से काम आदि प्रयुक्तत्व को सिद्ध किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा यह की गई कि सन्यास को भी कामादि प्रयुक्त ही माना जाए इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कार भगवान ने यह वाक्य लिखा कि तद अभाव मात्र युत्थान तद अभाव मात्र में तत्शब्द का अर्थ है गार्थ्य के प्रयोजक कामादि काम कर्म और काम कर्म का अभाव मात्र युत्थान है सन्यास है और वो अभाव रूप होने के कारण अनुष्ठे नहीं होगा अनुष्ठे तो इस प्रकार अनुष्ठ रूप जो हेतु है वह युत्थान रूपी पक्ष में न होने से पक्षे हत्वाभाव स्वरूपासिधि तो स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से दूषित हो जाएगा पूर्व पक्षी का अनुष्ठेयत्व रूप हेतु इसलिए इसे सदहेतु न मान करके हत्वाभाष माना जाएगा रिहत्वाभाष अपने साध्य को पक्ष में सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता जो कामादि प्रयुक्त होगा वह अनुष्ठेय होगा युत्थान कामादि प्रयुक्त नहीं है अपितु युथान का स्वरूप है कामादि का अभाव अनुष्ठे अर्थ में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कामादि हैं उनका अभाव ही युत्थान है तो इस प्रकार प्रयोजक न होने से ये अनुष्ठेय सन्यास नहीं माना जाएगा ब्रह्म ब्रह्मज्ञान का फलभूत सन्यास वह कामादियों के अभाव रूप है अनुष्ठेय नहीं है थोड़ी टीका है एक वाक्य में इसे देखिए कि कामादि अभाव मात्र न तुष्ठेयत्व इतर्थ तो कामादि के अभाव को ही युत्थान कहा गया है संन्यास कहा गया और इस प्रकार तस् अनुष्ठेयत्व न तस्याुत्थान संयास अनुष्ठेय न का मतलब तो हेतु का अभाव युथान रूपी पक्ष में रहा तो स्वरूप दोष आ गया तो तदभाव युत्थानी च यह वाक्य हुआ पूर्वपक्षी के अनुमान में प्रयुक्त तो हेतु में स्वरूपा सिद्धि नाम के दोष को बताने वाला अब यथा यथाकामिकन्तु इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में एवं अनियम शंकाम निरस्य युथानस्य अशास्त्रार्थत्वे अशास्त्राथ यथे चेष्टा निराती यथा कामित्वम इति तो एवं अनियम शंकाम निरस्य। तो तद असद इत्यादि वाक्य से अनियम की आशंका का निराकरण हुआ अनियम की आशंका थी कि ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी का अवस्थान चाहे गृहस्थ में हो या वानप्रस्थ में हो या सन्यास में हो कोई भी माना जा सकता है क्योंकि संन्यास ये अशास्त्रीय है लेकिन इसमें भी नियम दिखा करके कहते हैं तब संभव होता अनियम जब जैसे सन्यास अप्राप्त हैं ऐसा गारस्थ्य तथा वानप्रस्थ्य ये भी अर्थ प्राप्त होता तब तो अनियम की सिद्धि होती लेकिन गारस्थ्य तथा वानप्रस्थ्य ये अर्थ प्राप्त नहीं है इसे दिखा करके अनियम का निराकरण कर दिया गया अनियम विषयनी आशंका का अब ये कहते हैं कि युत्थान अशास्त्र शास्त्रार्थत्वे युत्थान को यानि संन्यास को शास्त्र सम्मत नहीं मानेंगे अशास्त्रार्थत्वे यानी शास्त्र अप्रतिपापाद्य युत्थान यदि शास्त्र अप्रतिपाद्य है तब तो विद्वान में यथेष्ट चेष्टात्व की आपत्ति आएगी स्वैराचारी माना जाए जाये, बन जाएगा कौन विद्वान इस प्रकार की आशंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है निराकरोति यथा कामित्व तो इत्यादि से पहले शंका का अनुवाद है फिर उसका निराकरण है तो यथा कामिव तो विदुषो अत्यंतम अप्राप्त अत्यंत मूढ़ विषयत् अवगमानत तो यथेष्ट चेष्टा का पर्यावाचक है यथाकामित यथे चेष्टा कहो या मनमानित्व कहो स्वैराचार कहो या यथा कामित्व कहो एक ही बात है तो यथा कामित्व यानी यथेष्ट चेष्टात्व तो विद्वान में अत्यंतम विद्वान में यथेष्ट चेष्टात्व की अत्यंत अप्राप्ति है क्यों तो कहते हैं यथा कामित्व अवगत हुआ है प्रमाण से अत्यंत मूढ़ व्यक्ति का कर्तव्य है वो अत्यंत मूढ़ व्यक्ति विषयत्व नधिकारिकवे न यथेष्ट चेष्टात्व का अधिकारी अत्यंत मूढ़ व्यक्ति है अत्यंत मूढ़ किसको कहा जाएगा जो लोकायतिक है देह को ही आत्मा समझते हैं तो देहात्मवादी जो हैं, वे हैं अत्यंत मूढ़ जिनके अंदर आत्मनात्म विवेक का लेष भी नहीं है ऐसे व्यक्ति यथेष्ट चेष्टा में प्रवृत्त होते हैं अज्ञानी में भी विषयी अज्ञानी भी प्रवृत्त नहीं होता यथेष्ट चेष्टा में अभी तो उसकी भी प्रवृत्ति होती है शास्त्रानुसार जो संसार अंतपाती पाती लोक रूपी फल है लोकत्रयात्मक उनमें से अन्यतम लोक को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय साधन को अपनाता है मनमानी चेष्टा नहीं करता तो जब विषयी भी मनमानी चेष्टा नहीं करता अत्यंत मूर्ख तो हुआ पामर तो पामर का यथेष्ट चेष्टात्व तो है यथा कामित्व तो है पामर में वह ज्ञानी तो ये तद बुद्धवा बुद्धिमान सिया कृतकृत्य क्रित, भारत के अनुसार मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है भगवान ने कहा निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से जिसे अनुभव हुआ वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान यानि विवेकी है सर्वोत्कृष्ट विवेक संपन्न है तभी तो पुरुषोत्तम तत्व का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है और कृत क्रित कृत्य है उसे यथेष्ट चेष्टा की आवश्यकता ही नहीं है यथेष्ट चेष्टात्व उसके लिए दुरापास्तम ये कहा कि अत्यंतम अप्राप्तम दुरापास्तम यानी अत्यंत अप्राप्त है क्योंकि अत्यंत मूढ़ विषय विषयत्व अवगम कस्य तो यथा कामित्व ऐसे लगाना इसी का स्पष्टीकरण है तथा इत्यादि से टीकाकार अवतरण लिखते हैं तथा इत्यादि का निषिचेष्टा तो शास्त्रा अत्यंत मूढ़ विषया जो निषिद्धचेषा है प्रयुक्तम हाँ, चेष्टा मात्रम कामादि प्रयुक्तम तो चेष्टा मात्र जो है कामादि आदि प्रयुक्त है चेष्टा से लेना चेष्टा मात्र से सामान्य चेष्टा कोई भी चेष्टा हो यानी क्रिया हो वह कामादि प्रयुक्त है तो, तो कोई भी चेष्टा का मतलब शास्त्रीय चेष्टा भी कामादि से प्रयुक्त ही है जिसके अंदर शास्त्र ने बताए हुए अनुष्ठेय साधन के फल की कामना होगी वह और अनुष्ठेय का संस्कार भी होगा बुद्धि में वह चेष्टा करेगा शास्त्र ने जैसी बताई ऐसी क्रिया करेगा मतलब हुआ शास्त्रीय क्रिया भी कामादि से प्रयुक्त ही है और वो शास्त्रीय क्रिया के प्रयोजक कामादि भी जिस व्यक्ति में नहीं है ऐसा है विद्वान ब्रह्मज्ञ उसमें शास्त्रीय चेष्टा में प्रवृति का प्रयोजक कामादि भी नहीं है ऐसा व्यक्ति प्रयोजका भावात शास्त्रीय चेष्टा भी नहीं कर पा रहा है वो तो निषिद्ध चेष्टा कैसे करेगा तो यथा कामित्व है निषिद्ध चेष्टा और उसके द्वारा वो निषिद्ध चेष्टा यानी शास्त्र निषिद्ध कर्म उसका अनुष्ठान तो अत्यंत अप्राप्त है ये कहते हैं कि निषिद्ध चेष्टातु शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषया और तदय विदुसो नास्ति तो तदुभय शब्द से लेना कामादि प्रयुक्तत्व और अत्यंत मूढ़त्व इन दोनों का भी अभाव किसमें है ब्रह्मज्ञ में है, है। शास्त्रादि ज्ञानशून्यत्व और कामादित्व इन दोनों का अभाव ही ब्रह्मज्ञ होने के कारण तद उभय विदुषो तो चेष्टा मा, चेष्टा मात्रम एव अप्रसक्तम तो जब चेष्टा मात्र अप्राप्त हुई का मतलब शास्त्रीय क्रिया भी अप्राप्त हुई शास्त्रीय क्रिया का प्रयोजक न होने से तो निषिद्ध चेष्टा जो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य के द्वारा की जाती हैं, वह ब्रह्मज्ञ के द्वारा अत्यंत अप्राप्त है इसे दिखाने के लिए दूरापास्ता ये लिखा है। कि निषिद्ध चेष्टा तू दुरापास्ता इत जब शास्त्रीय चेष्टा ही अप्राप्त है तो निषि चेष्टा तो बिल्कुल ही अप्राप्त होगी ब्रह्मज्ञ के द्वारा निषिद्ध चेष्टा नहीं होगी ये तद एव विवृणती इसी का विवरण करते हैं भगवान भाष्यकार तथा इत्यादि से स्पष्टीकरण करते हैं तो तथा शास्त्रोदित कर्म आत्मविदोप्राप्त गुरुभारतया अवगम्यते कि अत्यंत अविवेकी अत्यंत अविवेक विवेक यथा यथाकाम तो तथा शब्द ही अर्थ में है इसे टीकाकार कह रहे हैं ई तथा ही इत्यर्थे, तथा ही इत्यर्थे तथा शब्द तो तथा पहले प्रतीक के रूप में ग्रहण किया और उस तथा का अर्थ बताया कि ही इस अर्थ में भाष्य के प्रारंभ में प्रयुक्त तथा शब्द है इस वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त तो तथा का के स्थान पर ही करो और ही का अर्थ होगा यस्मात यानी यस्मात्मात् तथा का अर्थ निकलेगा तो जिस कारण से शास्त्र अपि कर्म आत्मविदो अप्राप्तम अवगम्यते, तो शास्त्र विहित जो कर्म है आत्मज्ञानी के लिए गुरुभारत अति क्लेश के रूप में अवगत हो रहा है क्यों अवगत हो रहा आलस्यदी के कारण नहीं अभी तो प्रयोजन नहीं है प्रयोजन की आकांक्षा नहीं है उसके इसलिए निष्प्रयोजन प्रतीत हो रहा है तो तो अत्यंत क्लेश के रूप में अवगत हो रहा है ही यानी जिस कारण से शास्त्रीय कर्म भी इसलिए क्या होगा कि शास्त्रीय कर्म उसके लिए अप्राप्त होगा ये अन्वय टीकाकार बताते इस वाक्य का कि शास्त्रचोदित गुरुभारतया अवगम्यस्मात् तस्मात आत्मविदो अप्राप्तम में करना ये टीकाकार कहते हैं थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि गुरु भारतया अतिक्लेशया य तो अवगम्यते ते गुरु भारतया का अर्थ कर दिया तया। ये और तथा का अर्थ ही किया था उसका का अर्थ किया यत यत यानी जिस कारण से शास्त्रीय कर्म भी अति क्लेश रूप प्रतीत होता है ज्ञानी को अतो अप्राप्तम इति अन्वय इसलिए क्या होगा कि शास्त्रीय कर्म ब्रह्म ज्ञानी के लिए अप्राप्त है क्लेश रूप समझ रहा है इसलिए और निमित्त अपागमे में तो आगे का उत्तर है तो जब शास्त्रीय कर्म ही अप्राप्त है तो किम उत अत्यंत अविवेक निमित्त तो अत्यंत मूढ़ जनों के द्वारा अनुष्ठेय यथाकामित यथेष्ट चेष्टा निषिद्ध कर्म यथा कामित्व का करिए तो निषिद्ध कर्म ब्रह्मज्ञानी के लिए अत्यंत अप्राप्त है इस विषय में क्या कहना है ऐसा लगाना अब नहीं इत्यादि का अवतरण है टीका में कि निमित्त निमित्ता निमित्तापगमे नैमित्तिक नैमित्तिकागम इत्यत्र दृष्टान्तम आह नहीं थी। तो रूपी निमित्त के निवृत्त होने पर अपगम है निवृत्ति तो अविवेकादि रूप निमित्त के न रहने पर उन अविवेकादि का कार्य जिसे नैमित्तिक कहा जाता है उस नैमित्तिक अपागम तो का भी अपागम है, अपगम है, इत्यत्र आहो, इस अर्थ का दृष्टांत बताते हैं नहीं इत्यादि से तो नहीं उन्माद दृष्टि दृष्टिउपलब वस्तु तदपगमें अ तथैव। उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तवात एव तस्य। तो ये कहते हैं कि उन्माद दृष्टि निमित्तक तथा तिमिर दृष्टि निमित्तक जो वस्तु है तो उन्माद दृष्टि उपलब्धम वस्तु इसमें उन्माद शब्द का अर्थ करिए भ्रांति तो भ्रांति दृष्टि से यानी भ्रांत्यात्मक ज्ञान से प्राप्त जो वस्तु है उपलब्ध है न प्राप्त जो वस्तु है का में रजत की प्राप्त रजत की प्रतीति जो हो रही है वो भ्रांति है तो भ्रांति से प्राप्त माना जाएगा दूर से का में रजत भ्रांति से दिख रहा है ना उपलब्ध हो रहा और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध है दो चंद्रमा इसमें निमित्त है तिमिर दृष्टि तो इस प्रकार ये भ्रांति से प्राप्त यानी प्रतीयमान जो वस्तु उपलब्ध होने वाली प्रतीत होने वाली वस्तु भ्रांति जब तक है तब तक प्रतीत होगी भ्रांति रूपी निमित्त के रहने पर प्राप्त उपलब्ध होगी और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध होने वाली दो चंद्रमा रूप जो वस्तु हैं वह जब तक तिमिर रोग रहेगा तब तक उपलब्ध होगी और जैसे ही ये दोनों निवृत्त होंगे तो क्या होगा तो कहते हैं कि तद अपगमे अप पी तो तदअपगम्य में तद लीजिए उन्माद दृष्टि तथा तिमिर दृष्टि रूप निमित्त और उस निमित्त का अपगम हो जाने पर यानी निवृत्ति हो जाने पर तथ न स जो शुरू वाला न है ना उस सात के साथ अन्वित होगा तो जो भ्रांति से प्रतीत हो रही थी वस्तु सुक्ति में रजत रूप वस्तु वह भ्रांति के निवृत्त होने पर भी वैसी ही नहीं रहती भ्रांति काल में जैसे प्रतीत हो रहा हो रही थी सुक्ति का रजत रूप से वैसी ही भ्रांति निवृत्त होने पर उपलब्ध नहीं होगी अभी तु सु कात्म रूपण उपलब्ध होगी ज्ञात होगी ऐसे तिमिर दृष्टि के निवृत्त हो जाने पर चंद्रमा जब तक तिमिर दृष्टि थी तब तक दो प्रतीत हो रहे थे वह तिमिर दृष्टि के निवृत्त होने पर भी दो नहीं प्रतीत होंगे तथे तो व्यात क्यों तो कहते इसलिए कि उन्माद तिमिर दृष्टि निमित तत्व निमित तत्वाद एव तो जो सुक्ति कामे रजत तस्य शब्द से लीजिए और चंद्रमा सद्वितीयत्व चंद्रमा का ये भी तस् शब्द से लीजिए ये दोनों उन्माद दृष्टि रूप निमित्त से प्रतीत हो रहे थे और तिमिर दृष्टि रूप निमित्त से प्रतीत हो रहे थे वो निमित्त नहीं रहा तो नैमित्तिक जो रजत तथा सद्वितीयत्व तो है चंद्रमा का वह निवृत्त होगा निमित्ताय नैमित्त अका ये दृष्टान है तो। आत्मविदो तस्त न, न यथा कामित्वम ये वाक्य है तस्मात् आत्मविदो युत्थान व्यतिरेक न यथा कामित्वम तो जो आत्मज्ञ है उसका ये कामादि आदि का अभावरूप जो युत्थान है संन्यास है इसको छोड़ करके युत्थान से अतिरिक्त जो यथा कामित्व है यानी यथेष्ट चेष्टात्व है वह प्राप्त नहीं है न नामित्व यथेष्ट चेष्टात्व ब्रह्मज्ञ में नहीं है ये बताया गया अब न से इसका अवतरण है अवतरण क्या पहले इसका अर्थ करते है टीकाकार इतने का कि उन्माद दृष्टि उपलब्ध हम गंधर्व नगरादि उन्माद दृष्टि से उपलब्ध है गंधर्व नगरादि चाहे सुक्ति रजत का या गंधर्व नगरादि का हो और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध है द्विचंद्रादि तो ये जो हो निवृत्त हो जाए यिति विवेक तो इनका निमित्त निवृत्त हुआ तो ये भी नहीं रहते तस्मा तो ये आगे जो नच च है इसको देखिए भाष्य में तो नच अन्यत इति चर्तव्यमेत सिद्धम न तो यथा कामित्व है और न तो अन्यत कर्तव्य है यानी अन्यत का अर्थ है शास्त्रीय कर्म इसे टीका में टीकाकार ने कहा अन्यत शब्द के अर्थ को बताते हुए वैदिक कर्म इतर्थ वैदिक कर्म यानी शास्त्रीय कर्म न तो यथाकामित्व यानी निषिद्ध कर्म उसका कर्तव्य है न तो शास्त्रीय कर्म कर्तव्य है दो में से कोई भी ब्रह्मज्ञ का कर्तव्य नहीं है दोनों भी कर्तव्य नहीं है युत्थान मात्र स्वत सिद्ध है अब यत्तु इत्यादि भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका भी है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं